ano shur talk pad ghungroo band talks on the songs of meera from the series jhuk ai badariya saawan ki number 20 par prashn maru gaun ya muskuram नौ साल दूर कैसे रह गई समझ नहीं पाती हूं अब पास आकर ऐसी दशा है कि हमेशा रोवा रोआ कांपता रहता है चाहे सोई रहू या जागी हुई इस अवस्था पर आनंद भी अनुभव होता है और झुंझलाहट भी कोई रास्ता दिखाने की कृपा करें वीणा रोना गाना और हंसना तीनों साथ चल सकते हैं चुनाव की कोई जरूरत नहीं त्रिवेणी सुंदर होगी एक गरीब होगा तीनों बहुत समृद्ध होंगे लेकिन तर्क से भरा हुआ मन हमेशा चुनाव करता है गांव या मुस्कुराऊ तीनों साथ चलने दो रोने और हंसने में कोई विरोध नहीं कभी कभी तो हंसने की गहराई ही आंसुओं में रूपांतरित हो जाती रोना जरूरी रूप से दुख के कारण ही नहीं होता रोना आनंद से भी होता है और वीणा का रोना निश्चित ही आनंद से हो रहा होगा रोने का अर्थ क्या है रोने का अर्थ है कोई भाव इतना प्रबल हो गया है कि अब आंसुओं के अतिरिक्त उसे प्रकट करने का कोई और उपाय नहीं फिर वो भाव चाहे दुख का हो चाहे आनंद का हो आंसू अभिव्यक्ति के माध्यम गहन भावनाओं को जो हृदय के गहरे से उठती हैं वे आंसुओं में ही प्रकट हो सकती हैं शब्द छोटे पड़ते गीत छोटे पड़ते जहां गीत चुप जाते हैं वहां आंसू शुरू होते जो किसी और तरह से प्रकट नहीं होता वह आंसुओं से प्रकट होता है आंसू तुम्हारे भीतर कोई ऐसी भावदशा से उठते हैं जिसे संभालना और संभव नहीं जिसे तुम ना संभाल सकोगे जिसकी बाढ़ तुम्हें बाहर ले जाती फिर ये आंसू चूंकि आनंद के हैं इनमें मुस्कुराहट भी मिली होगी इनमें हंसी का स्वर भी होगा और चूंकि ये आंसू अहोभाव के हैं इनमें गीत की ध्वनि भी होगी तो गाओ भी रो भी हंसो भी तीनों साथ चलने दो कंजूसी क्या एक क्यों तीनों क्यों नहीं लेकिन मन हिसाबी किताबी वो सोचता है एक करना ठीक मालूम पड़ता है या तो गा लो या रो लो मैं तुमसे कहता हूं कि इस हिसाब को तोड़ने की ही तो सारी चेष्टा चल रही यही तो दीवाने होने का अर्थ है तुमने अगर कभी किसी को रोते हंसते गाते एक साथ देखा हो तो सोचा होगा पागल पागल ही कर सकता है इतनी हिम्मत होशियार तो कमजोर होता है होशियारी के कारण कमजोर होता है होशियार तो सोच सोच के कदम रखता संभाल संभाल के कदम रख उसी संभालने में तो चूकता चला जाता है होशियारों को कब परमात्मा मिला होशियार चाहे संसार में साम्राज्य को स्थापित करने परमात्मा के जगत में बिल्कुल ही वंचित रह जाते वह राज्य उनका नहीं वह राज्य तो दीवानों का है वह राज्य तो उनका है जिन्होंने जाल तोड़ा जो भावनाओं के रहस्यपूर्ण लोक में प्रविष्ट हुए इन तीनों द्वारों को एक साथ ही खुलने दो परमात्मा ने हृदय पर दस्तक दी है तब ऐसा होता है इसे सौभाग्य समझो मैं रो गांव या मुस्कुराऊ नौ साल दूर कैसे रह गई समझ नहीं पाती वीणा मुझे नौ साल पहले मिली थी करीब आते आते दूर हो गई करीब आना आसान भी नहीं हजार चीजें रोकती हैं फिर मेरे करीब आना तो और भी कठिन है जिन प्रेम का पागलपन है वे ही करीब आ सकेंगे क्योंकि मैं जो कह रहा हूं वो तुम्हारी सांत्वना के लिए नहीं कहा गया है तो कभी कभी ऐसा होता है मेरी कोई बात तुम्हें सांत्वना की लगती तो तुम करीब आ जाते हो और मेरी कोई बात तुम्हें चोट कर देती तो तुम दूर हट जाते हो तुम्हें जिस बात से सुख मिलता है तो करीब आ जाते हो और जिस बात से तुम्हें दुख मिलता है तो दूर हट जाते हो तुम मुझसे थोड़ी लगे हो तुम अपनी ही धारणाओं से चिपटे तुम्हारी धारणाओं को जिस बात से समर्थन मिलता है तुम कहते ठीक कह रहे आप तुम्हारी धारणाओं को जिन बातों से चोट लग जाती तुम कहते अब बात गलत हो गई एक चर्च में एक पादरी बोल रहा था उसने पहले शराब का विरोध किया एक बूढ़ी स्त्री उठ उठ के कहने लगी बिल्कुल ठीक बिल्कुल ठीक जुएं का विरोध किया वो बुढ़ी स्त्री फिर भी बोली बिल्कुल ठीक बिल्कुल ठीक वो सर्वाधिक आनंदित थी श्रोताओं में फिर चोरी का विरोध आया और उसने फिर कहा बिल्कुल ठीक है बिल्कुल ठीक और तब उस पादरी ने कहा तमाकू खाना भी ठीक नहीं है तमाखू बंद करो बुढ़िया बोली अब जरा बात गलत हो गई अब धर्म का बात धर्म की बात ना रही अब तो ये छुत्र बातों में पड़ने लगे ये बुढ़िया तमाकू खाती है जुआ उसे कोई अड़चन नहीं चोरी से उसे कोई अड़चन नहीं शराब से उसे कोई अड़चन नहीं तमाकू की जब बात आती तो अड़चन शुरू हो जाती लेकिन वीणा किन्हीं सिद्धांतिक कारणों से दूर नहीं रह गई थी उसके कारण भावनागत थे डर पैदा हुआ कि अगर मेरे करीब और आई तो पति हैं बच्चे हैं परिवार है, इनका क्या होगा ये मेरे अनुभव में आया है कि पुरुष दूर रह जाते सैद्धांतिक मतभेदों के कारण स्त्रियां दूर रह जाती उनकी आसक्तियों के कारण भय समाता है कि कहीं बात ऐसी ना हो जाए कहीं इतने आगे ना चली जाए कि फिर लौटना संभव ना हो तो नौ वर्ष वीणा बचने की कोशिश करती रही इस बचने की कोशिश में भी करीब आती गई नौ वर्ष मेरे पास नहीं आई नौ वर्ष मुझे सुना नहीं लेकिन इस बचने की कोशिश में भी करीब आती चली गई भीतर भीतर रस गहन होता रहा बीच फूटता रहा और जब इस बार करीब आई तो फिर न रोक सकी जो नौ वर्ष पहले होना था वो अब जाके हुआ अब संन्यस्त हुई यह नौ वर्ष पहले हो सकता था लेकिन नौ वर्ष पहले सांसारिक आसक्तियां जिम्मेदारियां और मजा यह है कि मैं तुम्हारी जिम्मेदारियों को तोड़ता नहीं ना तुम्हें तुम्हारे परिवार से अलग करता हूं ना तुम्हें तुम्हारे बच्चों से अलग करता हूं सच तो यह है कि अगर तुम पति हो तो और बेहतर पति हो जाओगे और पत्नी हो तो और बेहतर पत्नी और मां हो तो पहली दफा मां बनोगी संन्यास तुम्हारे जीवन में सुगंध को जोड़ेगा लेकिन सन्यास की बहुत दिनों से चली आती जो जीवन विरोधी धारा है उससे घबराहट होती सन्यासी सदा ही जीवन विरोधी रहा है तो सन्यास शब्द ही विकृत हो गया सन्यास शब्द में ही जहर लग गया सन्यास शब्द का सौंदर्य खो गया उसका आकर्षण खो गया उसका अहोभाव खो गया वो कुछ उदास और रुग्ण और भगोड़ों की बात हो गई ठीक है कोई भाग जाए तो तुम कहते हो कि पैर छू लेंगे मगर तुम पीछे नहीं जाते हो तुम कभी बात भी सुन लेते हो भगोड़ों की एक कान से सुनते दूसरे कान से निकाल देते सन्यास शब्द से घबराहट हो गई क्योंकि सन्यास की पुरानी धारा विकृत हो गई थी रुग्ण हो गई थी ऐसा सदा नहीं था उपनिषद और वेदों में भी सन्यास था लेकिन वो सन्यास जीवन विरोधी नहीं था उपनिषद के ऋषि भी परम सन्यासी थे लेकिन जीवन विरोधी नहीं थे जीवन के मध्य थे उनकी पत्नियां थीं, उनके बच्चे थे उनके परिवार थे जैनों और बौद्धों के प्रभाव में सन्यास ने एक अलग ही ढंग ले लिया फिर जब जैनों और बौद्धों ने वैराग्य जीवन विरोध जीवन का त्याग ऐसे सन्यास की परिभाषा की तो हिंदुओं को थोड़ी अड़चन लगने लगी अड़चन यह थी कि जैनों का सन्यास ज्यादा महिमाशाली दिखाई पड़ने लगा स्वभाव जो पत्नी छोड़ के चला गया बच्चे छोड़कर चला गया घर द्वार छोड़ दिया नग्न खड़ा हो गया उसके सामने उपनिषद के ऋषि फीके मालूम पड़ने लगे हिंदू धर्म की जड़ें डगमगाने लगी प्रतिक्रिया में शंकराचार्य ने हिंदू धर्म में भी वही जहर प्रवेश करवा दिया हिंदू संन्यास भी जीवन विरोधी हो गया मैं तुमसे कहना चाहता हूं जीवन का विरोध अंततः परमात्मा का विरोध है जीवन जिसका है जीवन में जो छिपा है जीवन के विरोध में तुम उसे भी चूक जाओगे और जीवन विरोधी संन्यास पूरी पृथ्वी को गैरक नहीं कर सकता है कुछ छोटे मोटे संख्या को शायद रसपूर्ण लगे लेकिन अधिक लोग बहुमत विशाल जनसमुदाय उससे अछूता रह जाएगा और इस बड़ी पृथ्वी पर अगर एकाध व्यक्ति संन्यास्त हो जाए दो चार संन्यास्त हो जाएं तो कुछ परिणाम नहीं होता सागर में बूंद की तरह खो जाते ये तो पूरा सागर ही रंगे तो ही किसी दिन सौभाग्य होगा बिना डर गई थी डर उसका स्वाभाविक था क्योंकि 9 वर्ष के बाद आई पहले दिन और पहले दिन ही खो गई और पहले दिन ही डूब गई तो 9 वर्ष बीच भीतर अंकुरित होता रहा होगा आज जरूर पीड़ा लगेगी मन को 9 साल दूर कैसे रह गई समझ नहीं पाती हूं जिस दिन तुम करीब आने शुरू हो सत्य के उस दिन तुम्हें सभी को हैरानी होगी कि इतने इतने दिन कैसे दूर रह गए इतने इतने जन्म कैसे दूर रह गए और सत्य इतने करीब था इतना सुगम था इतना सरल था हाथ बढ़ाते तो मिल जाता परमात्मा पास ही खड़ा था और तुम चूकते गए चूकते गए अब पास आकर ऐसी दशा है कि हमेशा रोवा रोवा कांपता रहता है चाहे सोई रहूं या जागी हुई कांपेगा शुभ हो रहा है शुभ संकेत है रोआ रोआ संन्यास्त होगा संन्यास तो शुरुआत है फिर रोआ रोआ डूबेगा फिर कणकण डूबेगा फिर जो आनंद की लहर हृदय में उठी है वो शरीर में भी व्याप्त होगी तुम्हारा पूरा अस्तित्व जब तक आच्छादित न हो जाएगा तब तक यह कंपन जारी रहेगा यह कंपन सृजनात्मक है इसे आनंद भाव से स्वीकार करना इस अवस्था पर आनंद भी अनुभव होता है और झुंझुलाहट भी स्वभाव आनंद अनुभव होगा क्योंकि कुछ घट रहा है जिसकी प्रतीक्षा थी झुक आई बदरिया सावन की जिसके लिए प्यास थी वो बादल आ गए लेकिन झुंझलाहट भी होगी क्योंकि इतना नया है कि तुम्हारे पास ना भाषा है ना व्याख्या है इतना नया है कि समझने का कोई उपाय नहीं इसलिए अहंकार को झुंझलाहट होती हृदय आनंदित होगा बुद्धि झुंझलाएगी हृदय रस रस्य मग्न होगा हृदय नाचना चाहेगा हृदय पंख खोल आकाश में उड़ना चाहेगा और बुद्धि बड़ी बेचैनी अनुभव करेगी ये क्या हो रहा है तर्कातीत बुद्धि की जो समझ में नहीं आता बुद्धि उससे झुंझलाती बुद्धि कहती ऐसे काम में मत पड़ो जो मेरी समझ में नहीं आता ना समझी के काम में मत पड़ो लेकिन बुद्धि के ऊपर भी एक समझ है हृदय की और जब हृदय की समझ खुलनी शुरू होती कौन सुनता है बुद्धि की जो सुने वो आभागा है। इसलिए दोनों बातें होंगी आनंद भी होगा झुंझलाहट भी होगी झुंझलाहट होगी सिर में आनंद होगा हृदय में धड़कन में श्वास में आनंद भर जाएगा और विचार विचार में झुंझाहट हो जाएगी विचार की मत सुनना विचार व्यर्थ के साथ जुड़ा है विचार सीमित के साथ जुड़ा है विचार छुद्र के साथ बंधा है उसकी छुद्र से सगाई हुई वो धन पैसा पद प्रतिष्ठा इनकी दुनिया में कुशल है प्रेम और परमात्मा और समाधि इस दुनिया में उसकी कोई गति नहीं वो जमीन पर सरकने के लिए ठीक है आकाश में उड़ने की उसकी क्षमता नहीं आकाश में उड़ना हो तो हृदय के पंखों पर सवार होना होगा आनंद की सुनना तुम्हारे भीतर जो विधायक है उसमें ही डूबो और जो नकारात्मक है उसकी उपेक्षा करो ताकि धीर धीरे धीरे विधे ही तुम्हारा जीवन हो जाए नकार अपने आप गिर जाएगा सूखेगा कुमलाएगा पानी मत दो अब नकार को अब झुंझलाहट को पानी मत देना होती हो होने देना तुम तो पानी देते जाना आनंद के भाव को इस अवस्था में आनंद भी अनुभव होता और झुंझलाहट भी कोई रास्ता दिखाने की कृपा करें। रास्ता दिखाने की कृपा करें इस प्रश्न में आकांक्षा है कि किसी तरह झुंझलाहट ना हो क्योंकि आनंद से तो कोई मुक्त होना नहीं चाहता झुंझलाहट ना हो झुंझलाहट ना हो इसके दो उपाय एक उपाय तो यह है कि फिर वापस बुद्धि की सुनने लगो तो झुंझलाहट भी बंद हो जाएगी और आनंद भी बंद हो जाए यही अधिक लोग करते बुद्धि इतनी झुंझलाहट पैदा कर देती इतनी झंझट खड़ी कर देती इस तरह प्रतिपल कोचने लगती कि तुम कहते हो ये आनंद तो महंगा हुआ छोड़ो जाने दो आनंद को भी और जाने दो झुंझलाहट को भी मगर तब महंगा सौदा हो जाएगा वो रास्ता ना हुआ भटकना हो गया दूसरी बात जो कि वस्तुतः रास्ते की बात है वह है कि आनंद में और गहरे उतरो इतने गहरे उतरो कि तुम्हारे पास झुंझलाने के लिए कोई शक्ति ही ना बचे सारी शक्ति आनंद में डुबा दो झुंझलाहट के लिए भी शक्ति चाहिए तो अभी वीणा दो हिस्सों में बटी होगी कुछ हिस्सा झुंझलाहट में जा रहा है कुछ हिस्सा आनंद में जा रहा है पूरे पूरे आनंद में चल पड़ो पागली होना हो तो पूरे होना उचित है छोड़ो लोक लाज नाचो गाओ हंसो रो दूसरों की आंखों में मत देखो अपने भीतर झांको, दूसरे क्या कहते हैं इसकी फिक्र छोड़ो दूसरों के मंतव्य पर बहुत ध्यान दिया तो यह आनंद चूक जाएगा क्योंकि दूसरे लोग दुखी हैं उनके मंतव्य दुख से उठ रहे हैं दूसरे लोग अंधे हैं उनके मंतव्य उनके अंधेपन से उठ रहे हैं अंधों की मत सुनना मीरा कहती साध देख राजी भाई जगत देख रोई मीरा कहती साधु को देखा तो राजी हो गई हृदय आनंदित हुआ क्योंकि साधु समझा पहचाना उसने जो कहा वो पते की बात थी संसारिक समझा ही नहीं उसने जो कहा उससे चोट पहुंची उसने जो कहा उससे घाव बने रास्ता क्या है रास्ता है कि अब झुंझुलाहट की उपेक्षा करो छोटी सी भी शक्ति ना बचे आनंद के बाहर सारा हृदय आनंद में डूब जाए झुंझलाहट करने योग्य कुछ बचे ही ना भीतर तभी झुंझलाहट से वस्तुतः मुक्ति होगी आनंद ही आनंद एक दिन शेष रह जाएगा आनंद का सहयोग करो झुंझलाहट से असहयोग करो यही रास्ता है लौटने का उपाय भी नहीं है जहां तक वीणा का संबंध है मैं कह सकता हूं लौटने का कोई उपाय भी नहीं लेकिन अगर झुंझुलाहट को सांध दिया तो देर लग जाएगी परम घटना के घटने में समय लंबा हो जाए दो दो दो नाव पर सवार मत हो अब पूरे ही एक नाव पर सवार हो जाओ आनंद की पूरी सुनने का मतलब यही होता है कि अब अपनी मस्ती में जियो अब दूसरे और कोई कारण इस मस्ती में बाधा ना बने तुम डोल रहे मस्ती में कोई खड़ा देख रहा उसकी वजह से रुको मत पागल ही कहेगा ना क्या बनता बिगड़ता है क्या हर जाए लोग पागल ही समझ ले तो क्या हर जाए मीरा को उन्होंने दीवाना समझा इससे मीरा की कोई हानि नहीं हुई ये सोच के कि लोग पागल समझते हैं मीरा अगर समझदार हो गई होती तो चूग गई होती सदा के लिए चूग गई होती तुम्हारे भीतर जो संसार की आवाज है वही झुंझला रही है और तुम्हारे भीतर जो परमात्मा की आवाज है वो गीत गाना चाहती रोना चाहती हंसना चाहती नाचना चाहती इस तन की वीणा बना लो छेड़ो तारों को गाओ इधर तुम गाने लगे और तुम पाओगे उधर परमात्मा करीब आने लगा परमात्मा उन्हीं के साथ है जिनके हृदय गीत गाते हुए